व्वासीर रो का निदान करते हुए धनमंत्र जी महाराज कहते हैं कि जो पित्त प्रकोप के बाद आर्श संबंधी अंकुर निकलते हैं, वे नील वर्ण के समान मुख वाले तथा पील वर्ण युक्त होते हैं। इन मांसांकुरों के अग्रभाग से पतला रक्त स्राव होता है, जिसका आकार लंबा, कुमल और आर्द्र रहता है। उनके लंबे आकृतियां प्रायः सुखज हुआ यकृत खंड तथा जौ के मुख की तरह होती हैं इस आर्थ रोम में रोगी के शरीर में दाह सुस्कता ज्वर स्वेद कृष्णा मूर्छा अरुचि एवं मोह का प्रकोप रहता है इसको उष्ण द्रव्य युक्त नीलवर्ण पीत व रक्तवर्ण का मल पड़ता है जो प्रायः आम और धातु उसके शरीर की त्वचा और नाक आदि की कांति हरित, पीत तथा हल्दी की सी बर्न वाली हो जाती हैं। काफ़ज जनित विकार के कारण उत्पन्न होने वाले मांसांकुर पुष्ट मूल भाग से युक्त सघन, मंद, बेदनाजन्य और श्वेद बर्न के होते हैं। इनमें स्निग्धता, स्तब्धता और भारीपन होता है। ये मांसांकुर चि� ये मांसाकूर, वांस से निकले हुए अंकुर, कटहल की गुठली तथा गौ के स्थानों की आकृति में पाए जाते हैं। इस अर्थ के ग्रस्त प्राणी अरुभाग से ऊपर संत स्थान मलद्वार अस्ति और नाभि प्रदेश में ऐसी पीड़ा होती है, जैसे उन स्थानों को कोई काट काट कर फेंक रहा हो। रोगी खांसी, स्वास्थ्य रोला सुसुकता आरचे पिनस्य मेह क्रच्छेन सिरपीडा जड़ता, भवन सीत प्रकोप शार्ो तेजन नपंसकता अग्नि मानद्य तथा अतिसार आदि के विकारों से युक्त हो जाता है ऐसे रोगी को वसा के समान प्रतीत होने वाले कप के साथ रक्त मिश्रित मल पड़ता है किंतु रक्त का श्रावण नहीं होता और ना ही कष्ट होता है रोगी के चरम आदि स्वेद तथा उष्णग्ध हो जाते हैं जिन लोगों में इन रोग का जन्य प्रकोप होता है उनमें सभी संस्प्रिष्ट लक्षणों का उपद्रव होता है रक्तादिक्य आर्त्स होने से मानसांकुर के लक्षण पित्तज आर्त्स आर्त्स के समान होते हैं उनमें रक्त से भरे हुए वट के बरोहक सदर्श लाल गुंजाफल और मूंगे के समान रक्त होते हैं। उन लाल अंकुरों पर जब गाढ़े मल का दबाव पड़ता है, तब वे अत्यधिक मात्रा में विकृत गाढ़े रक्त का प्रभाव करते हैं। उस समय रोगी को पीड़ा अधिक होती हैं। अधिक मात्रा में रक्त के गिर जाने से रोगी मेडक क उस दुर्बलता में उत्पन्न हुए अनेक कष्टों से पीड़ित रहता है, वह वर्ण बल, उत्साह और ओज सभी से रहित हो जाता है। उसकी इंद्रियां कलसित हो जाती हैं, मूंग, कोदो, जंबीर, ज्वार, करील और चना का आहार करने से उसके गुदा भाग में वायु प्रकृपित हो उड़ती है, और बलपूर्वक वहां अधोबर्ती द उसके कुप्रभाव से रोगी के कोख पार सुपीठ और हृदय भाग में भयंकर पीड़ा होती है पेट के मल के रहने से हृदय में धड़कन होती है अधिक पीड़ा रहती है वस्ति भाग में शूल होता है और गंडस्थल में शोध आ जाता है शरीर में जब वायु उर्दोगामी हो जाती है तो उसके कारण रोगी को वमन अरोचि ज्वर पीनस्य मनोविकार तृष्णा श्वास पित्त गुल्म तथा उदर के रोग होते हैं वे सभी वातज रोग हैं इनका स्वभाव अत्यंत कठोर और कष्टकारी होता है वात दोष का यह प्रकोप भी दुर्नाम मृत्त, तथा उदावर्त अर्थात वायगो के नाम से स्वीकार किया गया है इस वात दोष से पीड़ित कोष्ठ भाग में वह रोग पूर्वक्त कारणों के बिना भी उत्पन्न हो जाता है सहज आर्ष आर जन्म धारण के पीछे त्रिदोष से उत्पन्न हुए आर्ष और भीतर वाले वाली से उत्पन्न आर्ष असाध्य होता है परंतु यदि अग्निवाल और वाइस शेष हो तथा सम्यक हो तो असाध्य रोग भी कष्टसाध्य हो अरशांकुरों का समूह होता है वह द्वंदज अरशांकुरों का समूह माना जाता है इसके तत्काल वर्ष भीतर ही चिकित्सा अपेक्षित होती है अन्यथा यह वे कष्टसाध्य हो जाता है बुढ़ा भाग की बहरी बलमेत्र सुजन जो अरशांकुर होते हैं उनको सामान्य औषधि के उपचार से दूर किया जा सकता है। जाने हैं मेदाद के स्थानों में इसी प्रकार के अर्श होते हैं ऐसा ही नाभिदोष के कारण उत्पन्न हुए अर्शांकुरों का स्वभाव माना गया है जो अर्शांकुर गंडस्थल में होते हैं उनका रूप विचल तथा कोमल होता है व्यान वायु कफ को आध्यात्मर्भाग से निकालकर तथा के वाह्य प्रदेश पर अर्श के रूप में परिवर्तित कर देत वातज दोष के कारण उत्पन्न चर्मकील अत्यंत कठोर की नोके समान तीक्ष्ण वेदना वाला और खुर दुरापन युक्त होता है पित्त दोष से उत्पन्न हुआ कीलक कृष्ण लाल मुख भाग वाला माना गया है और जो कह जनत दोष होता है उसमें स्निग्धता ग्रतता तथा त्वचावर्णता होती है बुद्धिमान व्यक्ति को अर्थ पूर्वक प्रयास करना चाहे, क्योंकि वे शांत नहीं होने पर भी सिग्राति शीघ्र शरीर के गुहिय प्रदेश तथा उदर भाग में वद्ध गुदोदर आदि अनेक प्रकार के रोग उत्पन्न कर देते हैं इसलिए उनका उपचार करना बहुत आवश्यक है और सिग्राति शीघ्र अध्याय अतिसार ग्रहणी निदान धनवंतरी महाराज कहते हैं हे सुश्रुत अब मैं आपको अतिसार तथा संग्रहणी रोके निदान की बात बताता हूं वात पित्त कफ और सन्निपात दोष के कुपित होने से ही इन रोगों की उत्पत्ति होती हैं भय तथा शोक के कारण भी ये प्राणियों के शरीर में उत्पन्न हो सकते हैं अतः वातज है। पित्तज कफज संनिपातज भयज तथा शोकज से रूप में यह प्रकट होती है से हैं अतिसार अतिसार रोग अधिक जल पीने से होता है। इसके अतिरिक्त शोके, आंकुरित एवं कच्चे अन्न, तेल, पदार्थ, वसा और तिलपुट को अधिक खाने से भी यहाँ उत्पन्न हो जाता है। मध्यपान रुक्षाहार अधिकतम मात्रा में रस और तेल का सेवन तथा जन्य कृमियों के प्रकोप से एवं वेगारोध से शरीर की वायु प्रकुपित हो उठती है तदनंतर वह अपान वायु के रूप में शरीर के अधो भाग में जाकर उस दोष का विस्तार कर जठराग्नि शक्ति को ह्रासनमुखी बना देता है उस अग्नि की मंदता के कारण शरीर व्यस्म अथवा सूखने की अपेक्षा द्रवतादि के दूषण में बदलकर अतिसार रोग के लक्षणों को प्रकट करता है। इस रोग से प्रभावित होने वाले रोगी के हृदय को हिलाएगा तथा आमासायाद में पीड़ा होती है, शरीर में अवशाद होता है एवं पुरेश का निरोध और आपच होता है, शरीर पसीने से युक्त हो जाता है और कष्ट की पाचन शक्ति सुचार रूप से कार्य नहीं करती तथा शरीर में विशेष प्रकार का ज्वर रहता है इस दोष के कारण उदर में कुछ बुरबड़ा हड्सी बनी रहती है। वही भाग से बार-बार सूखा हुआ फिन से युक्त स्वच्छ ग्रसित जलांध और फिचल मल कष्ट के साथ होता है इस रोग में मल द्वार सुस्क एवं विकृत होकर बाहर निकल जाता है मल निकलने में कष्ट होता है इस कष्ट के कारण रोगी लंबी लंबी स्वांसें छोड़ता हुआ कांखता रहता है